सवाल पूछना हमारा अधिकार है जवाब पाना हमारा हक हमारा देश हमारे अधिकार ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में गरीबों को अपने हक के लिए लड़ना कितना मुश्किल है पर अब हालात बदल रहे हैं। आइए जानते हैं कैसे बिहार के 70 वर्षीय मजलूम नदाफ एक लंबे समय से इंदिरा आवास योजना के जरिए अपने लिए घर पाने की कोशिश कर रहे थे घर पाने के लिए किए गए निवेदन के पाँच साल बाद उनसे पाँच मांगे गए उन्होंने पैसे देने से इनकार किया और अपने हक के लिए लड़ाई शुरू की आरटीआई के तहत आरटीआई फाइल करने में उनकी मदद की उन्हीं के गांव में एक काम कर रही एनजीओ ने और जैसे ही ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तक उनकी आरटीआई पहुंची तो कुछ ही वक्त में उन्हें इंदिरा आवास योजना के तहत उनकी पंद्रह हजार की इंस्टॉलमेंट भी मिल गयी आज उनके पास अपना घर है और ये मुमकिन हुआ आर के तहत की गयी एक छोटी सी अपील ऐसी अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.rti.gov.in